नारायण नारायण नारायण परम पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखण्डानंद सरस्वती जी महाराज के तीसरे आराधन महोत्सव में हम स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आनंदावन ट्रस्ट और सहसाहित प्रकाश प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं हमारे ट्रस्टी भाई श्री गिरीश भाई देशवाला से अनुरोध है कि वो अच्छा पहले मधु भाई की बात अच्छा विश्वनाथ जी शास्त्री विश्वनाथ जी शास्त्री मंगलाचरण करेंगे ऐसा है तो हम प्रार्थना करते हैं शास्त्री जी से अभी सवेरे प्रातः पूजन में पाद पूजन में विश्वनाथ जी वहां सुबह छह बजे आ जाते और उसके बाद हमारे साथी हम लोगों के यहां आए हैं नमो नारायण वागर्धिव संपुक्त प्रतिपत्त जगत पितरौ वंदे पावती परमेश अखंड मंडलाकार व्यात येन चराचर तत्पम दर्शित ये तस्म श्रीगुरव नम मंचसोपस्थित कार्यक्रम सेवामीन प्रत्येक प्रत्योगोदाननंदी महागाे नमो नम मंच्योति महास्वपस्थितानंदी महाम अस्मदीया सुहदरण्य सोमदी तरणारिंदे नमो नमः नमो नमः प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ट्रस्टी गणा भक्त गणाश मुझे मंगलाचरण के लिए कहा गया है दो मिनट में भी बाष्पांजलि हमारी पूजा विधियों में अनेक देवी देवताओं का पूजन भारतीय संस्कृति में है वास्तव में पंचदेवता की पूजा होती है प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है घर में भी पूजा करता है लेकिन प्रधान रूप में पंचदेवता की स्थापना बताई गई है उनमें गणेश जी भगवान विष्णु शिवजी देवी और सूर्य ये पंचदेवता की पूजा का वैदिक परंपरा में ऐसे पंचदेवताओं की स्थापना होनी चाहिए अब यह है कि पंचदेवता की पूजा हो लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कि उसमें पंचदेवता में घर में स्थापना कैसी करें तो उसके लिए विधान दिया गया है कि कुछ घरानों में गणेश जी को प्रधान मान करके गणेश जी प्रधान रहते हैं बाकी जो चार देवता हैं आजू बाजू बिठाया जाता है ऐसी वैदिक परंपरा है तो ये चारों देवता तो रहेंगे ही लेकिन आपका जो आराध्य देव है वो बीच में बिठाया जाता है ये भी बताया गया है कि कभी हम पंचदेवता की पूजा विधि विधान से न कर पाए तो जो आराध्य देव है आपका कोई गणेश जी की विशेष रूप में पूजा करता है कोई देवी की विशेष रूप में पूजा करता है कोई विष्णु की विशेष रूप में पूजा करता है जो विशेष रूप में पूजा करता है जो उसका आराध्य देव है उसकी पूजा हो जाए तो सबकी पूजा हो जाती है ये पंचदेवता की पूजन में विशेष विधान है वैसे भी एक और भी एक आपको इसमें बता दूं कि जैसे आप नवचंडी करने बैठे नवचंडी याग है तो देवी प्रधान है लेकिन देवी प्रधान होते हुए भी गणेश जी की पूजा होती है मातृका की पूजा होती है यह सब पूजा का विधान है लेकिन प्रधान उसमें कौन है आराध्य देवी कौन है देवी तो मेरा कहना यही है कि आज का दिन है आराधना और आराधना में मैंने संक्षेप में पूजा विधियों में आराध्य देव की क्या पूजा होती है और आराध्य देव की पूजा करेंगे तो सबको सबकी पूजा हो जाती है उसी तरह से हमारे आराध्य देव हैं स्वामी श्रीखानंद सरस्वती और उनका आज दिन है आराधन दिवस मैं तो मानता हूं चाहे वो संतों की वाणी सुनकर के या तो किसी साहित्य की पुस्तक को लेकर के दो पंक्ति पढ़कर के या ऑडियो वीडियो महाराज जी के बहुत से यहाँ पे प्रवचन संग्रह है कोई भी पढ़कर के इस आराधन दिवस को आप पूर्ण कर सकते हैं मात्र एक दिन का आराधन दिवस नहीं है ये प्रत्येक क्षण का आराधन दिवस है अब विशिष्टता क्या है कि आज के दिन हमारी क्षति है ये हमें हम कम है उसकी पूर्ति करने का दिन है आराधन दिवस इतना मैं मंगलाचरण करके इतिशम यहाँ पे पूर्णावती करता हूं ओम नमः क्रम में हमारे पास स्वागत में गिरीश भाई का नाम था यहाँ तो मैं आज आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आ आग जो आगे की विधि है वो पूरी करें मंच परिचय करा दें और सबका स्वागत कर दें महात्माओं का सारी छे। <laughs> मैं चाहूंगा कि पहले हम हमारे सेंचुरी बेस्टमैन विजय जी के आशीर्वाद ले लें बाद में जो कार्यक्रम सभी संतों हमारे ही है सभी के संतों में मेरा चरण प्रणाम महाराज जी के चरणों में प्रणाम एटी सेवन की बात है सुबह का समय था और यहां प्रवचन चल रहा था और न्यूज आए कि स्वामी जी महाराज ने अपना प्राण छोड़ दिया है तो यहां से थोड़े लोग ट्रेन में दिल्ली गए दिल्ली से वृंदावन होके वहां से सब कार्यक्रम जो हुआ उसमें भाग लिया था मैं एक था मैंने भी भाग लिया था और मेरे को बहुत आनंद की बात मेरे साथ गणेशानंद जी महाराज जी और जगदीशपुरी जी महाराज भी साथ थे और को की मदद से सभी संत ऐसे हो गया महाराज जी को तो आज हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि महाराज जी की उपस्थिति हमारे बीच में नहीं है सुबह में आते ही लिफ्ट में आओ स्टैल से आओ बहाराजी के वाणी सुनने की मिलती है और महाराज जी का आवाज तो आप जानते हैं और ये जो हो गया तो पीछे सब और कुछ करने का बाकी रहता नहीं है महाराज जी तो हमारे बीच में ही है और हम जहां तक जिंदा है वहां तक महाराज जी को याद करते करते उसका सभी जो कुछ भी हमको पढ़ने का मिलता है वो करेंगे और ये मेरे महाराज जी को मेरा प्रणाम अब बात हुई के आ, पहला तो महाराज जी का आराधना दिन है नहीं तो अभी महाराज जी को ए, पहला तो आ, उसको प्रणाम करना पड़ रहा करेंगे सवाल है सवाल है कि ये जगह शुरू किसने किया हम लोग जो लिज से आए हैं वो हरिभाई ड्रेस वाला उसने बहुत काम किया और आगे काम बढ़ाया तो उसके पहले कौन था हरिकष्नदास अग्रवाल और हरिकष्नदास अग्रवाल वॉज द फाउंडर ट्रस्टी और वो कहा है अब अगर आप इफ यू आर सीइंग ऑन दिस लेप्स ऑफ माइंड तो आपको हरकिशन दास अग्रवाल जिसका जन्म नाइनटीन ट्वेंटी बारह में हुआ था और सेवनटी सेक्स निर्माण हुए तो उसका है यहां पुतला है स्टेच्यू न उसका अकेला का है उसके मां का भी साथ है और पिताजी के भी साथ है तो मैं समझता हूं कि आज के दिन हम लोग उसको भी याद कर लेना चाहिए अब महाराज जी के साथ तो ए, 1961 से मेरा सबंध हो गया मेरा पिताजी ने हमको कहा था कि अरे याद तुम सुनो महाराज जी को सुनने में तुमको बहुत आनंद आता है तो ऑफिस छोड़ के सुबह में सवा छह बजे वहां प्रेम कुटीर में बाहर से महाराज जी के वाणी में सुनता था कोट पहला था पहूट पहना था बूट पहला था अंदर कैसे जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता था तो ऐसा दस दिन महाराज जी की वाणी सुनने को मिली और पीछे हमारा पिताजी का अवसान हो गया और उसने एक धक्का मारा मैं अखंड जी महाराज का पूरा पूरे पूरी से पीछे तो एक समय ऐसा भी था कि महाराज जी की बात ही हो तो सुनने का और नहीं जाने का नहीं। ऐसा है है अब ऐसा नहीं हुआ रहा है अब जो कुछ भी का प्रसंग हो गए जो कोई भी का या लेक्चर वगैरह होते रहे तो मैं अटेंड करने के लिए राजी हूं ऐसा मेरा पचास साल आज हो गया अब हर दफे तो मैं एक ही बात कर सकता हूं और क्या बात बतलाता हूं फिर भी आज एक दो बात मैं बताना चाहता हूं वो शायद सभी को मालूम तो नहीं होगी मेरा धंधा प्रोफेशनली सोलिसिटर एडवोकेट प्रैक्टिस करने का कोर्ट में था है अब तो रिटायर हो गया तो जो कुछ भी महाराज जी के बारे में और वहां का जो सत्संग की जो भी महिमा था और जो कुछ भी काम था उसमें कुछ कायदे की बात हो गए तो मुझे पूछते थे और जो कुछ भी हो तो मैं निरा कारण कर लेता हूं तो ऐसा बहुत साल समय चित्र थे और आप लोगों को तो मैं मालूम मालू नहीं हो गया ये तो क्या प्राइवेट बात है महाराज जी का वीर भी बनाया तो मैंने बनाया था अब सवाल है कि अपन यहां स्टैच्यू देखते हैं हरिभाई का है प्रेमपुरी जी महाराज जी का है महाराज जी का कहाँ है महाराज जी का तो प्रवेश किधर दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे मालूम नहीं है कि कहां किधर होगा तो मैं तो समझता हूं तो यहां तो नहीं है क्यों जब मैं महाराज जी के पास उसका विल बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शंस लेटर हूं तब तो मैंने पूछा था महाराज जी को कि महाराज जी आपके क्या इच्छा है हमको क्या करना चाहिए आपके तो महाराज जी ने बताया मेरे को कुछ करना नहीं है तो ऐसी बात महाराज जी ने बताई थी और अभी तक तो है कि महाराज जी का कोई ठेकाने स्टेच्यू हो ऐसा मेरे को मालूम नहीं है और, और मैं क्या बात बताऊं अभी संचरण में आए हैं तो हमको तो वेदकों को सुनना है मेरा क्या बोलने का है मेरा सबको मेरा प्रणाम मधु भाई ने अपने संस्मरण सुनाए ये महाराष्ट्र के साथ हर और किशन शुरू से ही लगे रहे काशी के हर और गोकुल के किशन जन्म हुआ अमावस्या श्रावण अमावस्या श्रावण महीना शिव का और तिथि पकड़ी उन्होंने कृष्ण की और जब तिरोधान होता है तो माशो हम महारिशेश और तिथि पकड़ी तेरस शिव की तो ये हर और किशन दोनों महार्षि के साथ लगे रहे तो ये हमारे मधुभा जी का बहुत अच्छा सुंदर भाव कि महाराष्ट्र ने अपनी मूर्ति का कहीं भी वो नहीं किया कि मूर्ति लगा देना महाराष्ट्र खुद कहते कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की मैंने मूर्ति देखी है और उन पे कबूतर बीट करते हैं हा? कोई साफ करने वाला नहीं होता तो भाई ऐसी गति मत करना तुम लोग महाराज श्री ने स्पष्ट स्पष्ट लेकिन फिर भी जिद करके जयदयाल डालमिया जी ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में एक मूर्ति लगा ही दी है हाँ, एक लगा दी है तो वो भी मालवीय जी बिरला जी और भाई जी पीछे हैं खड़े और महाराज जी को आगे बिठाया है ठाकुर जी के ठीक सामने बहुत अच्छी नहीं बनी है जो देखता है वो प्रसन्न नहीं होता है लेकिन उनका भाव था जिद्द करके महाराज जी के जाने के बाद उन्होंने ए, एक एक मूर्ति लगा दी है तो खाली जानकारी के लिए ठाकुर जी दर्शनीय है महाराज जी कहते कि जब हमारा तुमको हमारे बांद्रे में जानना है हमारा दर्शन करना है तो हमारे ग्रंथ पढ़ो तो हम आगे भाई गिरीश भाई डेसवाला जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी भाव पुष्पांजलि महाराष्ट्र के चरणों में रखें मैंने मर, मंच परिचय नहीं कराया है सब यहां परिचित हैं और सब आपके हैं दिव्य चैतन्य जी महाराज हमारे परम पूज्य दिव्य चैतन्य महाराज काशी से पलहारे मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं उनकी उनकी वाणी की प्रशंसा में बहुत बहुतों के मुंह से सुना हूं यहां सत्संगियों के सुबह का जो स्वाध्याय है उसकी प्रशंसा भूरी भूरी हो रही है शाम का जो प्रवचन है उसका भी है हमारे स्नेहास्पद अब पदवी तो बहुत लगी है बड़ी मैं बोलूं तो अब तो गरिमा के अनुरूप नहीं हो रहा है लेकिन हमारे आत्मास्पद हैं इसलिए स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज और महाराष्ट्री के परम प्रिय सूरत से अहमदाबाद से पधारे रात में दो बजे आए और विश्राम भी नहीं मिला और फिर अभी हम लोगों के सम्मुख महाराष्ट्र के इस, इस पुष्पांजलि सभा में प्रस्तुत हैं हम गिरीश भाई से पुनः अनुरोध करते हैं कि मैंने उनका समय मैं थोड़ा सा लिया करे और... हमारा पूरा समय आपको दे दे रहे हैं तो जिन्होंने आराधन महोत्सव में जो आए और उनको सायम सुना तो लगता था कि पूज्य महाराज जी वहां प्रत्यक्ष रूप में हाजिर है और उनके संस्मरणों की एक पूरी मोती की माला अगर आप उसकी सीढ़ी सुनेंगे तो इतना आनंद और रोमांच होगा कि वो जो संत थे वो कैसे थे हमारे बीच में ऐसी दिव्य जो आ, एक हमारे बीच में रहे दिव्य ज्योति बोली सकते हैं हम महाराज जी भी यहां बैठे हैं दिव्य ज्योति के नाम से मगर देखा जाए तो अखंड जी महाराज एक दिव्य ज्योति के रूप में हमारे बीच में रहे कई सालों से संतों के दर्शन एवं यह जो आशीर्वचन उनका मिलने का सौभाग्य मिला पूज्य महाराज जी को जब भी पिताजी ने गुरु के रूप में कई संतों को मिलते थे मगर कई सालों के बाद उन्होंने गुरु की तरह से पूज्य महाराज जी को खा और इतने आनंदित थे कई दफे हमने विपुल में या यहां पे उनके दर्शन और उनके साथ जो भी हमारी बातचीत होती थी उसमें एक तो अक्षर आता था भला जी। तो वो भला इतना प्यारा था अगर प्रवचन में कभी भी आप सुनेंगे तो कोई, कोई न कोई किसी को कुछ बोलने के मगर ये जो भला बोलते थे तो लगता था कि अपने भले के लिए वो आए थे हर सत्संगी और स्वाध्यायी और जो भी उनके आशीर्वचन सन्मुख बैठ के लिया हो या शास्त्र के माध्यम से लिया हो या अन्य प्रकार से लिया हो तो जिन्होंने जिन्होंने लिया है तो उनका भला कैसे हो यह प्रत्येक प्रवचन में पांच से सात दबे बीच में भला आता था तो यह इतना प्यारा लगता था हमारे जो मैंने बताया सौ साल में, में प्रवेश कर रहे हैं तिजरीवाला जी वो पहले हमने आशीर्वचन दिए यह पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग था पिताजी के साथ और हर जी जिनका नाम बताया हरिहर की जोड़ी बोलते थे जिन्होंने हर किशन व किशन में गोकुल निवास का कर दिया जो हमारा घर है हकीकत में उनको हरी हर की जोड़ी बोलते थे और एक रिश्त से शुरू से जब ये बिल्डिंग बना तब से आ, आ, हम ढूंढते थे हर जगह पिताजी के साथ और किशनदास भी साथ में कभी कभी अच्छा लगता था तो उनको भी पिताजी लेके जाते थे यह स्थान क्दरती हमें प्राप्त हुआ और आज यह ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद ही मानेंगे कि इतना बड़ा भवन और आप सब सत्संगी भाई बहन यहां बैठते आते हैं और इसको हम हमारा जो सौभाग्य मानते हैं प्रेमपुरु जी महाराज यहां मूर्ति के रूप में तो विराजमान है ही है अखंडनाथ जी महाराज को हमने हृदय में बिठाया है तो यह जो संत भवन है सही समझो प्रेमपुरी भवन की जगह उसमें प्रातः प्रवचन जो बताया सवा सात से साढ़े सात तो होता ही है उसके पश्चात रविवार को वीडियो से दर्शन एवं प्रवचन साढ़े चार से छह ज्यादा संख्या में उपस्थित हो क्योंकि अपने को हमें उनके दर्शन भी होते हैं और जो कैसेट्स चुन के वो हमारी लीनाबेन लेकर आती है इतनी अद्भुत है कि वो अगर वाणी सुनेंगे तो वो भी हमें ऐसा लगेगा कि हम महाराज जी के साथ ही बैठे हैं तो ऐसी पुणीत वाणी को भी हम ले और ऐसे इस, आपसी विनंती है ज्यादा समय न लेते हुए हमारे सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए आप सब की तरफ से मैं सोमदत्त जी से प्रार्थना करूंगा आगे चलाए बहुत सुंदर भाव हमारे गिरीश भाई जी ने रखे हरिभा जी ड्रेस की स्मृति महाराज जी के साथ और कितने कठोर कठोर निर्णय लेने होते थे और संतों की महिमा संतों के आशीर्वाद से हरी भाई सबसे लड़ाई लेने के लिए तैयार रहते कोई भी सामने हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना बड़ा सेठ है कितना बड़ा आदमी है कितना बड़ा मिनिस्टर है संतों की महिमा बढ़ाने में उनका जो योगदान रहा है वो कहा नहीं जा सकता किसी से भी लड़ाई ले लेते चाहे भवन के लिए बात हो चाहे शोभा यात्रा हो किसी संत की शोभा यात्रा निकलनी होती कुछ भी हो रहा हो शहर में कितने भी निषेधाज्ञा लगी हो और वो खोपड़ी पे चढ़ के कहते कि नहीं ये काम होगा तो ये महात्माओं को उनको आशीर्वाद प्राप्त और ऐसा बोल्डनेस क्या बोलते हैं हाँ बहुत कम मिलती है तो ये उनका बल नहीं ये महाराष्ट्री का महात्मा स्वामी जी का ऐसे ये प्रत्यक्ष दर्शन होता है इन लोगों के जीवन में महात्माओं के आशीर्वाद का हम लोगों के पास 9 20 तक का समय है 10 मिनट यहां की खानापूर्ति के लिए जाएगा तो साढ़े नौ में ये सभा समाप्त होगी और साढ़े आठ बज रहे हैं तो एक घंटा है और आप एक सप्ताह से महाराष्ट्री का आराधन महोत्सव यहां हम लोग नीचे शायन साढ़े पांच से साढ़े पांच से सात मना रहे थे और उसमें हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज चिन्मयानंद सरस्वती चिदम्बरानंद जी महाराज पधारे और आशीर्वाद भी मिला फिर आपकी शिवपुराण की कथा यहां चल रही है और उसका अन्न सब लोग ले रहे हैं सब लोग गोते लगा रहे हैं और मधुर मधुरवाणी है और ये भक्ति की जो रसधारा है वही आराधना है और भक्त भक्ति भगवान ये विषय हमने लिया महाराज जी की आराधना के लिए और महाराज जी की पुस्तकों से ही महाराष्ट्र को महाराज जी के ही भाव सुनाए महाराष्ट्र के लोगों के बीच में बैठ के उसमें अपना कुछ लगा नहीं और क्या हर हर्रे लगे ने फिट करी रंग आ गए चोखा तो हम बिना रंग के रंगीन सादे सादा होते हुए भी महाराष्ट्री के रंग में रंगे हुए भीतर से आप सबको प्रणाम करते हैं और महाराज श्री कहते हैं दो ढंग से बातें होती हैं एक तो समास पद्धति से और एक व्यास पद्धति से किसी भी छोटी बात को बढ़ा के विस्तार में बताना ये व्यास पद्धति है और बहुत बड़ी बात हो और उसको छोटे में बता देना ये समास पद्धति है तो आज समास पद्धति का आश्रय लेना है यहां पे बोले व्यास पद्धति क्या है तो व्यास पद्धति ये है कि ये तो मनस मनस्चक्रे योग माया मुमाश्रते इस श्लोक की अड़ाली पे शरदोत्फुल्ल मल्लिका इस एक पंक्ति पे हमारे परम पूज्य करपात्री जी महाराज लगभग डेढ़ महीने या दो महीने बोलते रहेगा और ये खत्म न हो हाँ। सुनने वाले उब गए कि महाराज इसी पे आप अटके रहोगे कि, कि आगे भी बढ़ोगे पीछे भी हटोगे ऐसी हाँ। दिव्य लीला महात्माओं की मैं चर्चा कर रहा हूं महाराज श्री के परम पूज्य पाठ गुरू भाई महाराज जी का सुन लेते थे कि कृपात्री जी महाराज परमपू जी कृपात्री जी महाराज आ रहे हैं धर्म सम्राट तो महाराज श्री जहां बैठे होते वो छोड़ के और उनके स्वागत के लिए दौड़ जाते और उनके लिए यथोचित व्यवस्था कराते उन्होंने मना किया वो काम नहीं किया फिर महाराज श्री ने कि हमारे गुरू जी ने कहा मतलब गुरू भाई है एक ही गुरू से दोनों ने दीक्षा ली थी परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी से दोनों ने दीक्षा ग्रहण की थी संन्यास की पर गुरुतुल्य ही माना जीवनभर महाराष्ट्र ने की और आराधना उसी दृष्टि से रखे तो एक तो ये व्यास पद्धति है कि एक वो भागवत की पंक्ति डेढ़ महीना दो महीना तीन महीना हो गया और खत्म न हुई तीन तीन घंटे प्रवचन होते थे जबलपुर में हुए काशी में हुए और समास पद्धति ये है कि एक ग्वला है हमारे नौसारी के वो महाराष्ट्र के पास आये और महाराज श्री पूछ से पूछा कि महाराज जी ये पूरा जीवन जो है वो तो मैं नहीं जानता आपका क्या है पर हमको अगर लेना हो आपका जीवन तो हम कैसे ले सकते हैं आपके जीवन में जो सबसे उच्च कोटि की बात आई है वो क्या है जो हमको बहुत थोड़े में बता सकते हो तो बता दें तो महाराज श्री ने कहा कि वो उन्होंने कहा कि सबसे कठिन क्या साधना की है आपने ऐसा कुछ प्रश्न था तो प्रश्न तुमको याद नहीं रहेगा पर महाराष्ट्र का उत्तर याद है महाराष्ट्र ने कहा कि बेटा सरल होने ही सबसे कठिन है ये, ये समाज पद्धति है सरल होने ही सबसे कठिन और वो सरलता महाराष्ट्र जी के जीवन में है आप दूर से लक्ष्य नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या कैसी से कैसी साधना की है किन किन महापुरुषों के सानिध्य में रहे हैं कितना पैदल चले और अब तो हम तो सुनाने नहीं आए आज महाराज आज तो व्रत था कि हम सुनेंगे तो जाने हूं राम कुटिलकर मोही लोग कहें गुरु साहब द्रोही सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे ये भरत महाराज जी कहते हैं ये भाव अगर आप लोग भरत जी के पहले विश्व के किसी साहित्य से निकाल के दिखा दो तो मैं जानू तो ऐसे भावों को हम अपने वाणी से महाराष्ट्र के द्वारा वचनों से सुन के आत्मसात करते हैं करें ना ये हमारे आचार्य कहते हैं आराधन शब्द को यद्य कर्म करो मैं तदत शंभो शंभोत जो हम बोलें वो आपकी स्तुति हो जाए जो हम चलें आपकी परिक्रमा हो जाए तो ये ऐसा जीवन में आराधना प्रकट हो शास्त्रीय विधि से अगर जाएंगे तो राधशासन सिद्धौ धातु आराधना के लिए प्रयुक्त की जाती है और आराधना को अगर काव्य की साहित्य की दृष्टि से जो छिछले जो हमारे कवि लोग होते हैं उसमें से निकालते हैं तो देखो इसमें बीच में राधा है कि नहीं आ ना तो राध है कि नहीं और धन है कि नहीं ऐसे करके सब निकाल देते हैं धर्म काम अर्थ मोक्ष सब आराधना में से निकाल देते हैं भागवत भी कहता है यजीत आपको मोक्ष चाहिए आपको भक्ति चाहिए आपको कर्म चाहिए वो सब भक्ति दे देती है जी तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं आप भक्त योग आज सवेरे सुन ही रहे थे तो उस भक्तियोग में जो भक्ति के ज्ञानी भक्त के 33 गुण हैं वो एक भी गुण महाराष्ट्र से छूटे नहीं है आप उनका स्मरण करें अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेके अनिकेत स्थितिमति तक ये सारे के सारे 33 के 33 गुण महाराष्ट्र के एकदम प्रत्यक्ष दिखेंगे दर्शन होंगे ऐसे महाराष्ट्र को हम प्रणाम करते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं हमारे परम पूज्य स्वामी श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज से कि आपके मुखारं से हमें आशीर्वाद मिले पंद्रह मिनट न वो पाणीभ्या बलिपोणरत्न चकं के कण कण में व्याप सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उस परमात्मा को सबसे पहले नमन करते हुए आज महापुरुषों महापुरुष के आराधना दिवस में हमें उपलक्षित है ऐसा परम वंदनीय परम पूजनीय अष्टिभा प्रिय रूप से सर्वत्र जो विराजमान है उस महापुरुष को भी नमन करता तथा आज के सभा के परमाध्यक्ष परमवंदनिया परम पूजनिया श्री स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज उनके चरण में भी नमन करते हुए मंच में सुशोभित परमादरणीय परमावंदनीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज और इस मंच का जो संचालक विद्वत वरिष्ठ सोमदत्त द्विवेज जी और गुरु प्रार्थना जो किया विश्वनाथ शास्त्री जी गिरीश भाई और समस्त ट्रस्टी यहां उपस्थित जितने भी स्त्रोत्रगण है उनको भी अभिवादन करता आज महाराज का आराधना दिन है उसको निर्वाण दिवस भी कहा गया तो आराधना किसको कहते हैं आराधना शब्द सुनते हुए हमारे सामने और दो शब्द उपस्थित होते हैं, ये अवश्य है आराध्य कौन है आराधक कौन है तो आराधना में भी राधा से बनता है अभी बता रहे थे पंडित जी तो शास्त्र में पंचदेवतों की आराधना बता दिया था इससे पूर्व में विश्वनाथ शास्त्री जी ने बता दिया यहां जिज्ञासा होती है जिज्ञासों को होनी चाहिए यदि जिज्ञासा नहीं हो तो हम जिज्ञासा के ओर जा ही नहीं सकते जिज्ञासा तत्व की ओर जाने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए शंका नहीं होना चाहिए तो पांच ही देवतों के आराधना क्यों की जाती है और भी करनी चाहिए तो इसलिए ये पांच तत्व है अर्थात पंच महाभोध शिव के जो पंचाक्षर है इसे निकले हुए नम शिवा से ये जो पांच तत्व है आकाश से लेकर पृथ्वी उनको लेकर यहां देवता बना दिया जैसा आकाश तत्व है उसको प्रदान लेकर भगवान विष्णु बना दिया क्योंकि इति विष्णु सर्वत्र जो व्यापक है आकाश भी व्यापक है इसलिए आकाश के प्रतीक रूप से हम विष्णु की उपासना करते हैं और जो वायु तत्व है उसके प्रतीक है सूर्य भगवान आदित्य भगवान और अग्नि तत्व है उसका प्रतीक है मां दुर्गा है शक्ति मानी जाती है और जल तत्व का जो प्रतीक है गणेश क्योंकि कोई भी हम आराधना करते हैं पूजा करते हैं जल के बिना नहीं होता आचमन करना पड़ेगा वैसे ही गणेश के बिना कोई पूजा होती ही नहीं अधूरी मानी जाती है इसलिए जल तत्व का प्रतीक है भगवान गणेश हो गए और पृथ्वी तत्व का जो प्रतीक है भगवान शिव है क्योंकि पृथ्वी अचल है शिव भी कूटस्थ है तो इसलिए इन पांच तत्वों को लेकर पंचदेवता का आगम शास्त्र में उसका खूब विस्तार किया ये क्यों बनाया ऐसा ये परस्वर द्वेष ना करे शिव के उपासक विष्णु से द्वेष ना करे विष्णु के उपासक शिव से द्वेष ना करे चलता ही द्वेष एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं कृष्ण को मानने वाले भी पूरे कृष्ण को नहीं मानते एक बाल कृष्ण को मानते दूसरे कृष्ण हमारा नहीं ऐसा भी है ये कैसा भगवान होगा कैसी आराधना होगी ये आराधना नहीं मानी जाती तो इसलिए जो आपका इष्ट है उसको प्रदान बना दीजिए शिव यदि इष्ट है शिव प्रदान होगा अन्य चारों उनके अंग हो जाएंगे यदि किसी का इष्ट शक्ति है शक्ति प्रदान होगा अन्य चार अंग बनेंगे इसलिए यहां पंचदेवतों की आराधना आज हम लोग पंचदेवता के आराधना में यहां उपस्थित है नहीं महाराज की आराधना ये कैसी है कोई आक्षेप कर सकते हैं तो महाराज की आराधना का मतलब गुरु की आराधना गुरु कोई सामान्य तत्व नहीं है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ब्रह्मा भी है गुरु विष्णु भी है गुरु महेश्वर भी गुरु ब्रह्मा क्यों है किस कारण से ब्रह्मा कहा दिया उसको ब्रह्मा का काम है सृजन करना सृष्टि करना गुरु क्या सृष्टि कर रहा है क्यों ब्रह्मा बता दिया शिष्य का एक नया जीवन सृजन कर रहे हो। देखिए महाभारत में एक प्रकरण आता है भीष्म पितामहा युधिष्ठिर को समझा रहे हैं हे युधिष्ठिर जो सामान्य विद्या दे रहे लौकिक विद्या भौतिक विद्या पेट भरने की विद्या जिसको टीचर कहते टीचिंग किया छोड़ दिया हो गया उसको भी हम गुरु कहते हैं उसे भी श्रेष्ठ पिता है और पिता से भी श्रेष्ठ है माता है माता का ऋण चुका नहीं सकते किंतु युधिष्ठिर मेरा ये मत है माता से भी गुरु श्रेष्ठ है तो युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट किया भगवान क्यों गुरु श्रेष्ठ है भीष्म ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा वहां समझा दिया माता पिता रहो माता और पिता ने ज्यादा से ज्यादा ये ढाचा शरीर दे दिया ना इसलिए ऋणी है अंतता बंधन में ही डाल दिया तुम संसारी हो तुम कमावो तुम पढ़ो ये क्या है बंधन में डाल दिया किंतु गुरुदेव ने इस बंधन से छुड़ा दिया क्या बंधन में डालने वाला श्रेष्ठ है अथवा बंधन से छुड़ाने वाला श्रेष्ठ है एक मत से कहेंगे सब लोग छुड़ाने वाले श्रेष्ठ है इसलिए गुरु श्रेष्ठ है पद्मपुराण में भी एक प्रकरण आता है वहां कहा दिया है ये भगवान आदित्य है सूर्य है दिन में प्रकाशित करता है चंद्रमा है रात्रि में प्रकाशित करता है दीपक है केवल घर के अंदर ही अंधकार हटा सकता है गुरु तो शिष्य के हृदय में प्रकाशित होकर अज्ञान को निवृत्त करता है इसलिए गुरु श्रेष्ठ है तो गुरु ब्रह्म शिष्य को एक नया जीवन देता है नया उत्पन्न करता है इसलिए गुरु ब्रह्म है और विष्णु की क्यों है शिष्य के ऊपर हर प्रकार से वो नजर रखता है दृष्टि रखता है शिष्य बना के छोड़ दिया वो गुरु नहीं है शास्त्र में कहा दिया है राजा राष्ट्रकृता पापम राजा पापा पुरोहिता राजा है राष्ट्र के द्वारा जो पाप होता है उसका भागीदारी राजा बनता है तो राजा बन के क्यों बैठा है यदि शासन करने में यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो छोड़ दे दो और राजा का जो पाप है सलाह देने वाला उनका गुरु को लगता है भरता करता पाप पत्नी जो यदि कोई पाप कर रहे है, उसका भागीदारी पतिमा शिष्य पाप अस्तता गुरु शिष्य का जो पाप है उसका भागीदारी गुरु बनता यदि शिष्य बनाओ उसको वैसा ही तुम आगे बढ़ाओ एक संत हो गए थे बहुत बड़े पूरी के आचार्य जी बन गए थे जिसने वैदिक गणित शोध भी किया था उनके पास कोई गए कहा दिया महाराज मुझे शिष्य बना दीजिए उन्होंने कहा मैं शिष्य नहीं बनाता हूं क्योंकि शिष्य बनाना सामर्थ्य नहीं शासन आदि थी शासितम योग्य शिष्य तो उन्होंने कहा आप शिष्य तो नहीं बना रहे मैं आपको गुरु बना रहा हूं तो उन्होंने कहा ठीक है तो उन्होंने प्रश्न किया महाराज आप तो शिष्य तो नहीं बना रहे और मैं गुरु बना रहा हूं आप स्वीकृति दे रहे तभी महाराज ने कहा शिष्य तो मैं ही बना रहा हूं ना गुरु तो आप बना रहे मेरी कोई जवाबदारी नहीं तो कहने का तात्पर्य है शिष्य को हर प्रकार से जो शासन करके ऊपर दृष्टि रखता है इसलिए वो विष्णु भी है विष्णु का काम पालन करना और गुरु महेश्वर है श्रंगार क्या कर रहे हैं शिष्य को नष्ट कर रहे हैं क्या कैसे ईश्वर होगा शिष्य के अंदर जो अज्ञान है सारा जगत का कारण मूल माना है मृत्यु वही है अविद्या काम कर्म एवं मृत्यु इस अज्ञान को नाश करके शिष्य को अपना स्वरूप बना देता है इसलिए वो महेश्वर भी है और गुरु में भी वहां भेद क्या है टीचर अलग है गुरु अलग है सदगुरु अलग है तीन विद्या है अधिभौतिक अधिदैविक अध्यात्मिक ये जो बाहर जितने भी देख रहे पेट भरने की विद्या है ये अधिभौतिक विद्या है उसको भी सिखाते हैं वो टीचर है और अरिदैविक जो विद्या है उपासना है जो परमात्मा है सब में स्थलभूत में वो तप्रोत है उस उपासना को जो बताता है अरिदैविक विद्या को वो गुरु है और आध्यात्मिक तत्व को जो बता रहे वो सद्गुरु है इसलिए आज हम लोग महाराज के जो आराधना दिवस में उपस्थित है आराधना का अर्थ एक उपासना भी होता है हम लोग आराधक है महाराज आराध्य है बीच वाली जो है संबंध आराधना है उपासना भी तीन प्रकार की होती है ममेवा अशो तस्व अहम साए अहम सबसे पहले ममे व मेरे है और उसके बाद उसके मई हूं और वही मई हूं तीन प्रकार की उपासना माना है छांदोग्य उपनिषद में वहां स्वस्थ बता दिया है उसी का नाम है अहंग्रोपासना तो इसलिए आज ऐसे महापुरुष है उनके आराधन में आरादने में हम उपस्थित हैं साधु नाम साधु भूषण है भागवत में बता दिया है तीसरे स्क में तिटीक्षव कारुणिक सुरद सर्व प्राणीना अजात शत्र शांत साधव साधुभूषण पांच लक्षण बता दिया ऐसा साधु में भूषण परमादरणिया परम वंदनिया महाराज को नमन करते हुए मेरा वाणी को यही विराम देता है उनके चरण में अर्पण करता है ओम शांति शांति परमादरणीय परम पूज्य दिव्य चैतन्य जी की मुखार से दिव्यवाणी का श्रवण हम लोगों ने किया बार बार वर मांगो हरख देह श्री रंग पद स्वरूपाय भगति सदा सतसंग कभी कोई खुश हो जाए तो क्या मांगना अब हम ये जो सबसे जल्दी खुश होने वाले हैं आशुतोष और खुश होकर क्या क्या दे दें दे, और दानी उनको जो ला रहे हैं अपने बानी पर यहां पे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज इस बार ठीक बोल गया वो अब <laughs> तो हम सचिद आनंद की बात जब करते हैं तो चिद ही जिनका अंबर बन के हम लोगों को पकड़ रखा है ऐसे पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम नारायण नारायण ना। हरिओ नमस्ते रुद्रमन्य वतोत इखवे नमः ओम शांति शांति यम ओ शा यसते शिव ब्रम्मेति वेदि बौद्धा बुद्धि प्रमाणपटव कर्ते नैयायिकाहनथ जैन शासनरता कर्मेती मीमा सोयम नो विदाफलंत्रोक्यनाथो हरि सच्चिदाननंदय विश्वत्पत्हेतनाशा श्रीकृष्णा वयम नुम स दुर्देववान्न की जय सच्चिदाननंद भगवा की जय सनातन धर्म की जय नमः पार्वती बत हर हर महादेव अखिल गोट ब्रह्मांडाधिनायक पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुर्देव भगवान के चरणों में अनंतशा प्रणाम जिनके पावन स्मरण में आराधना महोत्सव के उपलक्ष में हम सभी एकत्रित हुए ऐसे जिनका आनंदी अखंड है पूज्य महाराषि के चरणों में अनंतशा प्रणाम आराधन महोत्सव 2017 की अध्यक्षता जिनके पावन सानिध्य में हो रही है ऐसे पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धे श्री स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज हमारे परम विद्वान और बहुत ही सरल परम स्नेही परमादरणीय परम पूज्य परम श्रद्धे श्री स्वामी दिव्य चेतन जी महाराज हमारे अपने जी। जी। श्री सोमनाथ भैया जी पंडित श्री विश्वनाथ शास्त्री जी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टीगण आप सभी अध्यात्म स्वजन हमारे श्री मधुसूदन जी तिजोरीवाला जी बोल रहे थे कि संतों को सुनेंगे मुझे लग रहा था उनको सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा था हम हाँ मुझे क्षमा कीजिएगा महापुरुष हैं और हम लोग हैं कुछ न कुछ तो बात कहेंगे ही लेकिन आज जिनके पावन उपलक्ष में हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं उनका संस्मरण उनकी स्मृतियां जिन्होंने उनको देखा है अनुभव किया है या यूं कही कि उनको जिया है परमपुरी में बहुत से ऐसे लोग हैं सौभाग्यशाली लोग जिन्होंने महापूज्य महा, महर्षि के साथ ऐसे जीवन जिया है उनकी स्मृति जब उनके मुख से सुनते हैं तो उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी उन्होंने कहा कि आज भी नहीं महसूस होता कि महाराषि नहीं है और मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मुझे सौभाग्य नहीं मिला महाराषि के दर्शन का लेकिन उनके जब भी ग्रंथ पढ़ता हूं उन्हें जब भी सुनने का अवसर मिलता है तो मुझे कभी महसूस नहीं होता कि वो नहीं है। हमारे भैया सोमदत्त जी बोल रहे थे कि महाराज श्री ने कहा कि अगर मुझे देखना है तो मुझे ग्रंथों में देखिए तो उनके ग्रंथ निश्चित रूप से उनको सा, साकार प्रकट कर देते हैं हमने उनको नहीं देखा है लेकिन फिर भी उनके विषय में इतनी सारी स्मृतियां स्मृति पटल पर आ जाती हैं कि उनके जीवन के विषय में उनकी सरलता के विषय में उनकी विद्वता के विषय में उनकी सहजता के विषय में करुणा के विषय में बहुत सारी बातें तो आज के दिन उनकी स्मृतियां सुनना सबसे श्रेयस्कर होगा सबसे आनंददायक होगा चाहे वो हमारे प्रिय भैया सोमदत्त जी जो कि पिछले सात दिन से आपको आराधन महोत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति, भक्त भगवान श्रवण करवा रहे थे लेकिन उसमें भी उन संतों की ही और महाराज जी से संबंधित जितनी भी लीलाएं थी बातें थी चर्चा थी वो आप श्रवण कर रहे थे चाहे अभी हम जिनको सुनेंगे आ, मुझे कुछ कुछ याद है कि महाराज जी जब भी बोलते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं महाराज जी के विषय में प्रत्यबोधानंद जी क्योंकि बहुत निकट रहे इनको सौभाग्य इतना मिला कि वो सुनने में बड़ा आनंद आता है हम सभी का सौभाग्य कि हम ऐसे महापुरुष से जुड़े हमने भले ही दर्शन में किया हो लेकिन उनसे जुड़ने की अनुभूति सदैव होती रही उनसे दूरी का अनुभव कभी नहीं हुआ और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि एक ऐसा सन्यासी एक ऐसा महापुरुष कि वर्तमान में एक भी कथाकार मुझे ऐसा भागवत का नहीं दिखाई देता जो महाराषि को बिना पड़े कथा कहने का साहस करता और भागवत के विषय में तो ये प्रत्यक्ष बात है कि स्वयं स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने कहा कि कलयुग का अगर कोई दूसरा सुखदेव है तो पूज्य स्वामी महर्षि इस युग में अगर कोई सुखदेव दोबारा प्रकट हुआ है तो पूज्य महाराष्ट्र और प्रायः भागवत के वक्ता जब मिलते हैं और उनसे चर्चाएं होती हैं तो कभी भी कोई पूछता है कि भागवत करना है या भागवत कर रहे हैं तो तुरंत कोई कहता है आपने अखंडानी महाराज को पढ़ा आ, आ। उनके ग्रंथ को पढ़ा और संतों में तो ऐसा प्रचलन ही हो गया है कि अगर कोई वक्ता भी बनना है प्रवचन भी करना है किसी को तो महाराज जी को हमारे एक संत हैं और उनको किसी ने कहा कि कारिका पर प्रवचन करो मांडू की कारिका अब उनको पसीना आ गया कि कारिका पर प्रवचन कर कोई मजाक तो है नहीं परेशान हो गए तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं बहुत परेशान हूं स्वाध्याय करने के लिए कहा और कार्यिका पर प्रवचन करना है मैं क्या करूं तो मैंने कहा चिंता मत करू महाराषि की पुस्तक ले लीजिए उसको पढ़ लीजिए अच्छा एक बड़ी बहुत अच्छी बात यह हुई है कि उन्होंने पुस्तक ढूंढने के लिए और इंटरनेट पर खोज किया तो वहां पुस्तक की जगह उनको महाराषि की वाणी में मांडू की कारिका का प्रवचन उपलब्ध हो गया जी तो वो तो इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे फोन किया कि आपने पुस्तक के लिए कहा लेकिन मुझे महाराषि की वाणी में प्रवचन मिल गया और अब मुझे कार्यक्रम में बोलने में मुझे कोई भी कठिनाई नहीं आ रही और बहुत सहज हो गया तो संतों में इतनी प्रतिष्ठा और इतना सम्मान इतना आदर आज भी ये सामान्य बात नहीं है ये हम लोगों का सौभाग्य कि हम उनसे जुड़े हुए हैं मैं क्या कहूं श्रीमदभागवत में जहां अभी महाराषि बोल रहे तृतीय थ्रति, थ्रति, स्कंद में कपिल उपाख्यान की चर्चा कर रहे थे वहीं एक श्लोक है जो तिथि क्षेत्रकारों ने कहा उसी के ठीक पहले भगवान कपिल एक बात कहते हैं प्रसंग मजरम पाशम आत्मन कवयो विदु जीव दुखी होता है या बद्ध होता है जब वो संसार के पदार्थों में आसक्ति करता है संग करता है चिंतन करता है प्रसंग मजरम पाशम ये एक ऐसा पाश है जो जल्दी टूटता थूट, नहीं छूटता नहीं लेकिन अगर यही आसक्ति यही प्रेम यही अनुराग भगवान कपिल कहते हैं जो संसार के पदार्थों में हुआ संसार के संबंधों में हुआ संसार के रिश्तों में हुआ वासनाओं में हुआ वही अनुराग वही प्रेम स एव साधुशकृत तो हो संतों में कहीं हो जाए महापुरुष में कहीं हो जाए तो मोक्ष द्वारा पावर्तम मोक्ष के बंद दरवाजे को खोलने का काम करता है सौभाग्य ये भी समझना चाहिए कि स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने कृपा किया मुंबई में पधारे और मुंबई में स्वयं अकेले नहीं आए महाराषि को लेकर आए मैंने ऐसा सुना है कि मुंबई में महाराज शिव को लाने का श्रेय स्वामी प्रेमपुर जी महाराज को जाता है और अगर मैं गलत हूं मैं बहुत ज्यादा इतिहास से परिचित नहीं हूं लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं कि यदि महाराज सिंह को लाने का श्रेय परम पूजी स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को जाता है तो इस प्रेमपुरी को खड़ा करने का श्रेय पूरी महाराषि को जाता है संतों में इतना अनुराग इतना प्रेम इतनी विलक्षणता शीघ्र कहीं देखने को नहीं मिलती तो ये सौभाग्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज ने भी दिया पूज महर्षि ने भी दिया कि आज आपको ये अवसर है हमें ये अवसर है कि हम संतों का न केवल दर्शन करते हैं उनको श्रवण करते हैं संतों के माध्यम से भी हम पूज महर्षि को ही श्रवण करते हैं उन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को ही श्रवण करते हैं क्योंकि उनका चिंतन संतों का चिंतन वर्तमान संतों का चिंतन जब यहां व्यासपीठ पर बैठ करके कोई बोलता है बोलेगा तो अध्यात्म को ही कहेगा एक ही तत्व को कहेगा एक ही बात को कहेगा तो मूल रूप में संत और सदगुरु कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग हमारे एक महात्मा आते हैं यहां एक चिन्मय मिशन के स्वामी जी नहीं जो आपके गीता चिंतन माला में आते हैं अनुभवानंद जी हाँ अनुभवानंद जी तो उनसे मैंने किसी का परिचय करवाया उन्होंने कहा कि ये उनके शिष्य हैं तो मुस्कुराए बोले नहीं ये हमारे भी शिष्य हैं ये सबके शिष्य हैं मतलब कहा उनका उनका मतलब था कि संतों में ये भेद नहीं होना चाहिए ये उनके ये उनके ये उनके ये ऐसा भेद नहीं ये एक ही है क्योंकि महात्मा एक ही है क्योंकि एक ही सत्य से जुड़े हुए हैं सभी इसलिए उनमें भेद नहीं होना चाहिए अभी स्वामी जी महाराज आपको बहुत अच्छे से बता रहे थे कि पांच तत्वों का क्यों वर्णन किया पंचदेवों का वर्णन क्यों किया ताकि आपस में कोई भेद न हो झगड़ा न हो द्वेष न हो ठीक है ऐसे जनता में भी वो भेद नहीं होना चाहिए वो विभेद नहीं होना चाहिए वो एक ही है एक ही सत्य से जुड़े हुए हैं ऐसा समझ करके और हमें उनमें कोई टीका टिप्पणी करने की जगह उनसे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए उनसे अनुराग करने का प्रयास करना चाहिए सताम प्रसंगान मीर संविधो भगवान कहते हैं कि संसार के पदार्थों से संसार के लोगों से संसारियों से अगर आप प्रेम करते हो तो वे लोग संसार की महिमा का वर्णन करेंगे संसार की चीजों को बताएंगे संसार के से जोड़ने की बातें करेंगे लेकिन जब आप किसी संत महापुरुष से जुड़ेंगे जब आप किसी संत महापुरुष को के सानिध्य को प्राप्त करेंगे और तब वे महात्मा आपको परमात्मा के विषय में बताएंगे भगवान के विषय में बताएंगे इस संसार में अगर उस सत्य तत्व के विषय में किसी ने बताने का साहस किया प्रयास किया तो वो संत ही है वो महात्मा ही है इस दुनिया के लोगों ने तो सदैव संसार की उलझने ही कहीं इन दुनिया के लोगों ने तो सदैव इन संसार की झंझटों के विषय में ही बताया नहीं नहीं इस संसार के अच्छाइयों के विषय में तो बताने की कोशिश करिए यहां सुख है यहां साधन है इस साधन से ये सुख मिलेगा इस साधन से ये सुख मिलेगा ऐसी झूठी और काल्पनिक बातें बताने वाले तो दुनिया में हर जगह उपलब्ध होंगे लेकिन संसार में जाने के बाद कष्ट भी होता है परेशानियां भी होती हैं कठिनाइयां भी होती हैं दुख भी होते हैं इस सच्चाई को बताने का काम केवल संतों ने किया मैं प्राय कहा करता हूं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग और सुखी होते हैं दुखी होते हैं आपका ही अनुभव पूछ रहा हूं कि अच्छा एक बार मैं कहीं था और प्रवचन करने लगा तो छोटी थी उम्र उस समय पर तो अब गुरुजी ने बिठा दिया बोलने के लिए तो बोलने लगा तो लोगों ने पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए मैंने कहा क्या बोले आपने तो विवाह किया नहीं फिर आपको क्या मालूम है कि संसार में सुख है कि दुख है गृहस्थ आश्रम में आपने प्रवेश किया नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि संसार में दुख है कि संसार में परेशानियां तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि तार में करंट हो उसके लिए मुझे छूके ही देखना पड़ेगा जो भी दूसरे लोग स्पर्श करते हैं उनको झटका लगता है देखते हुए भी तो आप अनुभव कर सकते हो एक बात दूसरी बात कि संतों के पास में गृहस्थ से ही लोग आते हैं और यहां आकर के वो संसार के दुख का ही रोनर होते हैं महाराज बहुत परेशान है तो इतना था, इतना तो हम लोगों को समझ में आता है कि कितनी मुश्किल है लेकिन एक बात कभी समझ में नहीं आई एक बात कभी समझ में मुझे नहीं आई वो कौन सी वो बात ये है कि हम प्रायः संतों के पास जाकर के संसार के दुखों की बात करते हैं ये परेशानी ये परेशानी इसका मतलब ये तो पक्का है कि संसार में दुख है ये तो पक्का है कि वहां परेशानियां हैं झंझटें हैं कठिनाइया हैं। लेकिन जब आपको गृहस्थ आश्रम में दुख की अनुभूति हो रही है जब आपको गृहस्थ आश्रम में परेशानियों का अनुभव हो रहा है संसार में दुख है ये अनुभव हो रहा है इस दुख को आप अपने बच्चों के साथ में शेयर क्या नहीं करते ये कभी समझ में नहीं आया ये बात मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ी मेरी बात समझ रहे कि कभी कोई व्यक्ति बिठा करके अपने बच्चों को क्या ये कहता है कि भाई मैंने तो जीवन को देखा समझने की कोशिश किया लेकिन यहां तो बड़ी झंझटें हैं और तुम इसमें आओगे तो मेरी तरह तुम भी जलोगे तुम भी दुखी होगे तुमको कुछ मिलने वाला है नहीं इसलिए तुमको अपने आत्मकल्याण का उपाय करना चाहिए और कम से कम प्रेमपुरी में जब हम लोग श्रवण करते हैं तो अपने बच्चों को यहां के लोग तो कहें दूसरे न कहें तो न, न कहे लेकिन ये बात हम प्रेरित नहीं कर पाते क्यों नहीं कर पाते ये मेरी समझ में नहीं आया शायद संसार का चक्र ही ऐसा है ये मानसिकता ही ऐसी है लेकिन वास्तविकता है ऐसा कहने का साहस संत कर पाते हैं ऐसा बताने का साहस संत कर पाते हैं असार खल संसारो दुख रूपी विमोह कह दूसरी बात एक और है कि असार खल संसारो दुख रूपी विमोह कह संसार दुख रूपी है असार है यह हमने सुना ठीक है शायद संतों के कहने से माना भी लेकिन मुझे लगता है अनुभव में ऐसा नहीं आता इसलिए भी शायद न कह पाते हूं क्योंकि अनुभव हमारा अलग है अच्छा मैं आपसे पूछूं कि रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है कि दुख मिलता है नहीं बोलेंगे आप जी अब डायबिटीज मत बोलिए खाने की बात कर रहा हूं जिस समय पर मुख में हम रखते हैं तो उस समय पर सुख मिलता है कि दुख मिलता है सुख की अनुभूति होती है ठीक है ए चलेगा गर्मी है एयर कंडीशन में बैठेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा भूख लगी है भोजन करने जाएंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा तो संसार के साधनों से प्राप्त होने वाली जितनी भी अनुभूति है वो संपूर्ण अनुभूतियां सुख की अनुभूति और प्रेमपुरी आश्रम में जब आप आते हो और यहां इन संत महापुरुषों का आप श्रवन करते हो तब आपको सुनने को मिलता है असारा अखल संसार दुख रूपी तो यह दुख रूप है अच्छा महात्माओं ने बताया कि संसार दुख रूप है अनुभूति कह रही है कि सुख रूप है तो आप ऐसे उलझ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि किसको सच माने तो फिर मन कहता है कि साधन तो होने चाहिए भाई सुख के साधन तो होने चाहिए महात्मा जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है सही कहते हैं और सही कहते होंगे कि संसार झूठा है संसार में कोई सुख नहीं है बिल्कुल सही कहते होंगे लेकिन साधन सुख के होने चाहिए क्योंकि वहां सुख की अनुभूति होती है किसी ने पूछा भी कि महाराज हमको अनुभूति तो सुख की होती है फिर आपने कैसे कह दिया कि शहस्त्र कैसे कहते हैं कि दुख रूपी है मुझे लगता है कि गोकर्ण से भी पूछा होगा कि दुख रूपी कैसे है तो आगे का वाक्य पढ़िए और वो बहुत मायने रखता है आ, असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह कहा जो शब्द है कि विमोहित कर दिया है कि जहां दुख होना चाहिए था दुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वहां सुख की अनुभूति होने लगी जैसे जादूगर ऐसी चीज को दिखा देता है जो वहां है ही नहीं आपको दिखाई पड़ेगा आपको अनुभव में आएगा मैं खंबाग में था और वहां एक जादूगर आया और उसने कहा कि हम नोट की बारिश करेंगे रूपयों की बारिश करेंगे तो पांच सौ पांच के नोट पुराने वाले हैं हा? तो हाँ वो बारिश करने लगा और बारिश हो रही है लेकिन जितने भी देखने वाले हैं वे उनमें से एक भी व्यक्ति लूटने के लिए नहीं जा रहा तो उसको लगा कि शायद उनको लग रहा हो कि ये झूठा है तो उसने हाथ उठाया और हाथ से वो नोट उठा करके दिखाया कहा कि देखो देखो ये बिल्कुल असली है फिर भी लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो पास में आया और कहा कि आप सीरीज भी देख सकते हैं नंबर भी देख सकते हैं लोग हाँ हाँ क्या पाते हैं बिल्कुल असली है ऐसा कहने के बाद में भी वो वापस लौटा दे रहे हैं कोई अपनी जेम भी नहीं रख रहा है जब ये समझ में आ गया कि रुपया ये नोट बिल्कुल असली है तो फिर तो अपनी जेब में रखना चाहिए वो वापस लौटा दे रहा है क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि कितना भी असली दिखाई पड़े ये असली है नहीं अगर असली होता तो ये जादूगर अपने घर में ही रुपयों की बारिश कर लेता हमको दिखाने का नाटक क्यों करता देखो स्वयं ही पैसे वाला बन जाता ये स्वयं ही धनवान बन जाता ऐसा निश्चय जिसको समझदार व्यक्ति को हो जाए वो संसार के सुखों को देखने के बाद भी वो फंसता नहीं है इन संत महापुरुषों की कृपा से पूज्य महाराषि के अनुग्रह से ऐसे महापुरुषों के अनुग्रह से वो निश्चय अगर हमको आ जाए कि कितने भी सुख की अनुभूति दिखाई पड़े जैसे वो नोट कितना भी असली नजर आए लेकिन वो असली नहीं होता ये निश्चय हमारा पक्का होता है ऐसे संसार के साधनों से प्राप्त सुख वास्तविक सुख नहीं है वास्तविक सुख हमारे अंदर है हमारे स्वरूप का है हमारे हमारा अपना आनंद है ये निश्चय जब हो जाता है तब हमको ये बोध होता है तब हमारे बचने का प्रयास होता है नहीं तो हम उलझते चले जाते हैं और ये बचना तभी संभव है जब पूज्य महाराषि जैसे संत महापुरुष जो यहां उपस्थित हैं ऐसे संत महापुरुषों से हम अनुराग करना सीख जाए इनका साथ करना सीख जाएं, इनसे प्रेम करना सीख जाएं, और भागवत के शब्दों में शब्दों को अगर प्रयोग करूं तो अगर वो आसक्ति इन संतों में हो जाए जो संसार में है तो आपके मोक्ष के बंद दरवाजे खुल सकते हैं हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि महाराषि के पावन स्मरण में अपनी वाणी को हम पवित्र कर लेते हैं नहीं तो इन लोगों के बीच में बोलने का मुझे मैं अपने आप को अधिकारी समझता नहीं हूं मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपको कहता हूं कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं ये तो संतों की दया है कि ये इतना बोलने की हिम्मत और साहस आ जाता है पूज्य महाराज जी ये दिव्य चेतन जी महाराज मैंने इनसे अध्ययन किया है इनसे पढ़ा है मैंने भले ही कम समय में पढ़ा हो लेकिन पढ़ा है तो अब बताइए जिनसे मैंने पढ़ा हो उनके बगल में बैठ करके बोलना कोई आसान काम नहीं लेकिन इनकी सरलता और इनकी सज्जनता इतनी सहजता इतनी है कि इनका दुलार और प्रेम और सम्मान में क्या कहूं बहुत संत ऐसे होने चाहिए बस इतना कहता हूं और कुछ महाराषि के चरणों में बस अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं हमारे भैया सोमदत्त भैया इनका तो अनुराग अनुराग ऐसा मिलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं महर्षि के परिवार से इन्होंने हमको जोड़ लिया है और मुझे धन्यता का अनुभव होता है भैया मैं हृदय से बोलता हूं धन्यता का अनुभव होता है कि मैं उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूं जिसके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है अपार श्रद्धा है बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जय ये जो संसार दुखालय है और दर्द होता है एक छोटा सा संस्मरण महाराष्ट्र का याद करके हम आगे महारदी को पीड़ा थी रोग की करवट बदली उन्होंने और दर्द इतना था कि कराह निकल गई आ तो जो परिकर खड़ा था उसमें से किसी ने पूछा कि महाराज जी दर्द हो रहा है क्या तो कहे नहीं रे दर्द का मजा ले रहा हूं <laughs> <laughs> जिनके प्रसाद से जिनके छू देने से आदमी सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद भाव को प्राप्त हो जाए आप फिल्म देखते हैं और फिल्म में रोते हैं एक घंटे रोए आधे घंटे रोए, और जब बाहर निकल के आते हैं लोग पूछते हैं कि कैसी फिल्म लगी तो वो बड़ा मजा है बहुत अच्छी पिक्चर है तो दुःख हाँ, का आनंद लेते हैं तो ये ये पूछ कटे सियारों से आप पूछेंगे कि पूछ कि कटने में क्या आनंद है तो तो बोलेंगे कि बहुत आनंद है आप भी कटा लो <laughs> तो ऐसे तो संतों से लागा रहो रे भाई तोरी बनत बनत बन, तो बन, तो बन जाये तो हमारा इनके जैसा शरण कौन है शरण मतलब घर तो ये ये शरण स्वरूप है खुद शरण है और शरण ही इनका गुण है हमारे संतों का तो हम इनकी शरण गहे और ये दुनिया के रण से छूट जाए तो अकामह मोक्ष कामोवा सर्व कामो मोक्ष कामो कामा, मोक्ष कामा, उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे नित पुरुष पर और क्या है और ये है कि धर्म न अर्थ न काम रूचि गति न चाहो निर्बान जन्म जनम मुहिरा पद यह वरदान न आन तो ये हमारे राम जो है हमारे आराध्य गुरुदेव के चरण हमको मिले ये ऐसी आप सब की ओर से प्रार्थना करते हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो महाराष्ट्र के सानिध्य में महाराष्ट्र ने बुला लिया आपको कि देखो अब तो सुनना तो आपसे है हम क्यों सुनाएं मगर हमारे यहां कहावत है नानी के आगे ननियोरे का बखान नानी के आगे हम ननिहाल का क्या बखान करें तो ये बैठे हैं खजाना महाराष्ट्र की स्वयं महाराष्ट्र के रूप में इस समय विद्यमान है मैं प्रणाम करता हूं दो पुस्तकें महाराष्ट्र की रिप्रिंट होके आई हैं एक तो भागवत विचार दोहन एक है केनोपनिषद और केनोपनिषद और एक हमारी मनोहरी दीदी ने वृंदावन में महाराष्ट्र की सब स्तुतियों की एक जगह संकलन कर दिया है ये नई है हाँ जी एक जगह तो तीनों का आप लोग लाभ ले। लें और सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट ने आ, दो लोगों के सहयोग से 50 प्रतिशत की छूट घोषित कर रखी है एक सप्ताह से आ, आ. तो आप लोग उसका भी लाभ लें नारायण नारायण नारायण ना समय का कोई बंधन नहीं है महाराज वो तो अध्यक्ष भाषण में कम समय मिलता हम जानते हैं पहले मैंने कहा इनको अध्यक्ष बनाया <laughs> नारायण नारायण नारायण ना तछयोरा वृणीमहे गात या यपत दैवी स्वस्तिरस्त नवस्तिर्माषेभ्य अस्तु ए ओम शा निदये सर्व सर्वभूत जिगातुष नो अस्तुपुष्पाशाए निद्यापवरोगिणा गुरवकाना दक्षिणामूर्त नमः ओम नमः प्रणवार्ताये शुद्ध ज्ञानकमूर्त निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्त नमः आराधन उत्सव इसका मूल स्रोत आराधना का उपनिषद में पाया जाता है आत्मज्ञ ही अर्चयित भूति काम अकामा भी जो आत्मज्ञ है आत्मा आत्मानम विचारना ऐसे तत्वज्ञ की उपासना जिसको भूति की इच्छा है विभूति की इच्छा है वो उसकी उपासना करे चरण प्रक्षालनम सेवा नमस्कार आदि उसकी सेवा से उसको जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है वो धर्म अर्थ काम क्या, जो इच्छुक है उसकी इच्छा तत्वज्ञानी से पूरी होती है क्यों ब्रह्मविदा अपनोति परम ब्रह्मविदा अपनोति परम ब्रह्मविदता वेदन मात्र से ब्रह्म को प्राप्त हुआ है तो वो ब्रह्म स्वरूप है ईश्वर स्वरूप है इसलिए सब कुछ दान करने में समर्थ है उसकी उपासना करो दूसरे मंत्र में बाद में आया कि जिसको मोक्ष ही चाहिए और कोई पुरुषार्थ सचपुज में पुरुषार्थ नहीं है मोक्ष ही पुरुषार्थ है सचमुज में मोक्षों में बुयात ऐसा जो अकाम है वो भी तत्वज्ञानी की ही सेवा करे उपासना करे और उसकी उपासना का फल है उसको आचार्यपान पुरुषो वेद देखो कितना कॉन्फिडेंस है वेद के मंत्रों में आपके पास आचार्य है अपने आप बने हुए नहीं आजकल जो है ना वो सब नहीं आज चिन्होती चास्त्रार्थम आचर थी पर नाच रही यह तो व्याख्या है उसका जो आचार्य है उसके पास आप रहते हैं सेवा में हैं, उनका सत्संग सुनते हैं उनका जो अध्यापन है वो ग्रहण करते हैं टीचिंग आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं अवश्य आपको बोध हो जाएगा आज नहीं तो कल हमारे उड़िया बाबा कहते थे हमारी डायरी में जिसका नाम लिख गया वो अवश्य मुक्त हो जाएगा और प्रेमपुरी के सब लोगों का डायरी में नाम है महाराष्ट्र की डायरी में नाम है <laughs> इतने प्रेम से आप लोग सत्संग करते हैं हम लोग बदलते हैं आप नित्य हैं देखो वी आर वेरिएबल यूर इन वेरिएबल और श्रम हम लोग करते आनंद आप लोग लेते हैं वहां बैठना और अच्छा ही से आप लोग याद रखना और स्वामी दयान जी हमारे कहा करते थे आई डोंट नो वॉट इट मीन्स टू सीट इन माई क्लास एंड लिस्टन डेट्स टू कम आई डोंट मैं अपने ही अपने ही प्रवचन में बैठ के अपना प्रवचन सुनाऊ ये के मेरे हृदय में नहीं है सो so आप लोग महाराज श्री की आराधना कर रहे हैं देखो तो कई बात यह है मैं महाराज जी के पास था कई साल तक रहा हमारी दीदी जानती हूँ उनको और अंतिम दिनों में मुझे कुछ काम से सूरत आना पड़ा तो महाराज जी ने उनको चलते चलते नृत्य गोपाल मंदिर के सामने कह दिया अरे भैया मैं थोड़े दिन का मेहमान हूं मुझे छोड़कर कर्जी मत जाना मैं सूरत कानपुर का तत्काल महाराज जी के पास सेवा में पहुंच गया आप देखेंगे महाराज श्री की श्रवण में निष्ठा स्वामी जी अंतिम दिन तक प्रवचन किया है और श्रवण भी किया है वो कहते हैं जैसे 9, 8 बज जाते मेरा मन तो नित्य गोपाल में पहुंच जाता है शासंग सुनने के लिए सुनाते थे और सुनते थे वामदेव जी महाराज श्यामा शरण जी महाराज स्वामी निश्चलंद जी जो शंकराचार्य वो महाराज और कोई न कोई वक्त आ जाता था सबको सुनते थे और अंत में जाके अपना अपना भी कुछ सुनाते थे, थे वो तो बहुत अद्भुत संग था वृंदावन का फिर महाराज जी को एक दिन रात को खड़े हो गए बाथरूम में जाने के लिए महाराज जी ऐसे बोलते थे सबसे बड़ी चीज है निष्ठा ब्रह्म निष्ठा स्था गति निवृत्त हो स्टैंड शब्द भी निष्ठा से बनता है स्थागति निवृत्त हो नितराम सबसे बड़ी चीज है ब्रह्मनिष्ठा हम लोग जान के पूछा महाराज जी निष्ठा का अर्थ क्या है तो महाराज जी एक क्षण में रोक इतनी कॉल एफर्टलेस सहज ही उनका उद्गार था अनास्था ही निष्ठा का रूप अब देखिए महाराज जी का मलद्वार रुक गया था बाद में इनको बोले बिना बता दिया बिरला जी को कैसा हुआ है ऑपरेशन करना पड़ेगा बाद में महाराज जी को पूछा कि आपको चल लेंगे हमने बता दिया उनको सब तैयारी हो चुकी है महाराज जी ने कह दिया अरे भाई मैं तो किसी को बुलाता नहीं हूं इनको क्यों बुलाया मैं तो ईश्वर तक को नहीं बुलाता हूं देवता को नहीं बुलाता हूं यह अनास्था है सब मेरा आत्मा हो चुका है अब और कोई अन्य नहीं है जिससे हाथ जोड़ा जाए यही अनास्था का रूप है यही निष्ठा है महाराज जी ने अपने जीवन में उसको बिल्कुल चरितार्थ करके बता दिया और उस दिन उनके उद्गार के स्वामी जब साथ में बैठे थे सत्संग में महाराज जी बोलते थे कि हम वृंदावन की सैर करेंगे इस हालत में सैर कैसे करें कि हम लोग को समझ में नहीं आया था चार दिन के बाद महाराज जी का शरीर पूरा हुआ और क्या जो रास्ता पूरे वृंदावन में परिक्रम किये हम लोग सतमें शंकराचार्य भी साथ में थे समय और बोल रहे थे धीरे से कछुओ का भंडारा होगा ले ओ। <laughs> हम लोग बेवकूफ को कुछ समझते थे क्या कहना चाहते महाराज जी कछुओ का भंडारा कैसे होगा अपना ही शरीर कछुओ का भंडारा हो जाएगा उनको बिल्कुल स्पष्ट था और एक दिन विपुल में बैठे थे एक साल पहले मेरी और कह मैं और वो साथ में अकेला ही था मुझे कहे ये शरीर एक साल के भीतर चला जाएगा और मुझे कहा कि बेटा तुम मेरे पास रहो और देखो तुमने वेदांत पढ़ा है कि कैसे तत्वज्ञानी अपना शरीर का परित्याग करता है किमहम साधु ना करवम किमहम पापम करवमिति मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया मैंने पाप कर्म क्यों किया इस प्रकार का पश्चाताप तत्वज्ञानी में कभी नहीं होता है कर्तृत्व का अभाव है भोक्तृत्व का अभाव है हमारे महाराष्ट्र की भाषा में कहे तो कर्तत्व भोक्तृत्व लक्षण ये वाक्य संस्कार शंकराचार्य है शंकराचार्य का है और वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं अहंता ममता लक्षण संस्कार है अभी आगे के एक दिन महाराज जी मेरी और कहते है कि तू जो मुझे देख रहा है वो मैं नहीं हूं मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो मैं हूं <laughs> देखो कितनी छोटी बात है और कभी कभी कहते चुटकुला सुनाओ देखो हमारे सत्संग में ये भी होता था तो मैंने एक दिन पूछे महाराज जी आप लोग सबको हंसाने की बात कहते क्यों कि जब बहुत गंभीर वेदांत चर्चा होती है तो कलयुग डर जाता है कि अभी मेरा प्रभाव नहीं रहेगा और चुटकुला सुना दो सब हंसने लगते कि अभी मेरा प्रभाव चालू है <laughs> एक आदमी बहुत बड़ा मोटा था उसको कहा डाइटिंग करो यू नो बहुत न खाओ तो ठीक है ज्यादा खाओ तो ठीक है बीच का बड़ी गड़बड़ है लिए जो है चांद्रायण रोज बहुत डिफिकल्ट है <laughs> तो उसने कहा डाइटिंग के भूखे मरने से मरना अच्छा है आत्महत्या कर ले तो बीस माल के मकान से ऊपर से नीचे कूदा चार दिन के बाद अस्पताल में वो बेहोश था पे होश में आया बोला कि मैं जिंदा हूं कि हां जिस पे आप गिरे थे वो चार आदमी मर गए आप जिंदा आए <laughs> ये बात महाराज जी के सामने हमने सुनी महाराज जी कम्युनिकेशन गैप की बात भी बहुत बढ़िया सुनाते थे महाराज जी का जोक मैं कह रहा हूं कि एक मिनिस्टर प्लेन में जा रहा था दरवाजे में घुसने जा रहा था एयर हॉस्ट्रेस ने कहा वेट उन्होंने कहा एटी के जी <laughs> तो महाराजी का सुना मेरा नहीं है हमारी लीना जी जानती है <laughs> अभी देखो एक बात और भी कहते थे आप लोगों ने बताया ना मूर्ति के लिए अच्छा चिजोर वाले बैठे वहां महाराज जी ने मुझे बताया अभी ने बताया कि महात्मा की मूर्ति बनाकर फिर उसकी पूजा करना ये उन शिष्यों का काम है जिन्होंने गुरु की तरह विद्या प्राप्त नहीं करके न पढ़ाने की क्षमता है वो लोग गुरू जी के नाम पे पैसा इकट्ठा करने के लिए ये मूर्ति बनाते थे मैं नहीं चाहता हूं ये मूर्ति बने बिल्कुल लौकिक है यह सर और आप लोग देखेंगे मेरे जो कहना नहीं चाहिए मुझे डर लगता है कई बार महाराज जी ने मुझे यह भी कहा था सत्य सभा में मत कहना सोक्रेटिस को जहर दिया गया था ऐसे कहते थे अब लोग मत देना मारे बाबा हमको एक चुटकुला हॉल आ जा रहा है किसी की शादी हो गई तो आंटी ने तो बेटी तेरी शादी हो गई यहां हो गई कि लड़का क्या करता है तो बोली अफसोस आप लोग याद रखना संसारी मर जाता है तो ये पुण्यतिथि पे लोग रोते हैं जब बाबा जी चले जाते हैं तो उसको उत्सव मनाया जाता है क्यों वो तो अभी न तत्व पुराणा उत्क्रामंती है वह यही सब पूरा हो जाता है इसलिए महोत्सव है आज का आनंद का दिन हमारे लिए आराधन उत्सव है आ, आरा उन्होंने जो गति प्राप्त की गति रहित हो गए अनद्वगा अद्व सुपार ईष्ण वेदांत कहता है तो उन्होंने जो गत, रास्ते से चलने वाले मार्ग रहित हो गए ऐसे महात्मा जिन्होंने जीवन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ले। एक बार मुझे कहने लगे कि भैया हमको सन्यास होने के बाद ज्ञान नहीं हुआ घर में थे तब से कुछ कुछ मालूम था हमको सर पर एक बार कहते थे बुढ़िया बाबा की कृपा से तीन चीज मेरे अंदर थी वो चली गई। एक तो ब्राह्मण पन्ने का अभिमान दूसरा विद्वान होने का अभिमान और तीसरा मनुष्य होने का अभिमान ये तीनों अभिमान बाबा की कृपा से हमारे अंदर से चली गई है और आप देखिए कैसा है ऐसे बाबा जी ने बताया हम तो बाबा जी कहते हैं इनको कि कल मैं अहमदाबाद एक दिन के लिए गया परसों मुंबई था रात को गया अहमदाबाद वहां श्री रंग अवदूत महाराज जी का निर्वाण महोत्सव था 50 साल पूरा कर रहे थे कल के दिन जसराज जी को बुलाया तो हम लोग को सबको बुलाया था मैं इसलिए गया था उनको 50 साल हुए और हमारे महाराज जी को आज कितने हुए तीस साल हो गए निर्वाण महोत्सव निर्वाण कार्य महाराज जी बहुत बढ़िया सुनाते आप सबको मालूम है और आप जो सुन रहे थे गुरु का उपदेश जो है वो महावाक्य है सदगुरु इसी को ही कहते हैं महावाक्य का उपदेश करने वाला ही सदगुरु होता है और सब गुरु है अपर विद्या के जितने भी दाता है वो सब गुरु है परा विद्या बताने वाला सदगुरु है और पराविद्या न जानने पर सिर्फ अपराविद्या जानने वाला व्यक्ति को शंकराचार्य कहते हैं अपराही अविद्या मात्र है। अपरा विद्या को जानना अविद्या मात्र है मोर आई नो मोर आई नो हाउ मच आई डोंट नो अपरा विद्या ज्यादा जानकारी प्राप्त हो गए तो यही मालूम पड़ेगा कि हम कितना नहीं जानते हैं तृप्ति नहीं है कस्मिन भगविज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती ये सौनक जी का प्रश्न है और अंगिराजी ने उत्तारण में कहा है कि इस अक्षर ब्रह्म को जानने के बाद सब कुछ विदित हो जाता है कैसे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या आप लोग एक बात याद रखना सर्वात्म भाव की बात वेदांत को छोड़कर अद्वैत वेदांत को छोड़कर और किसी ने नहीं कही है ये हमारे महाराष्ट्र से कहते थे इस सर्वात्म भाव जो है वो सिर्फ वेदांत से ही प्राप्त है और कहा के अब मैं क्या क्या सुना अभी मेरी दृष्टि के नाइन थर्टी ज्यादा मैं कभी एक क्षण भी ज्यादा लेता नहीं अभी मेरी भूल, भूलोगे एक मिनट ज्यादा लिया आपके मैं यहीं विराम देता हूं ओम शांति शांति शांति गिरीश भाई से प्रार्थना है कि धन्यवाद ज्ञापन और उसके बाद शांति पाठ हो हरिओम सुच संतों के चरणों में बंदन बहुत ही पवित्र वातावरण में यह हमने आराधना महोत्सव का आनंद लिया पूज्य महाराज जी जो, जो अभिप्रवचन कर रहे थे उनसे इतना करीब का नाता है हम सबका कि बड़ा अच्छा लगता है जब आप पधारते हैं महाराज जी ने अखंडान जी महाराज का अंतिम दिवस तक सान्निध्य प्राप्त किया और दूसरे परमसंत दयानंद सरस्वती जी महाराज का भी अंतिम दिवस तक महाराज जी ने सानिध्य प्राप्त किया तो जब भी ऐसी पवित्र व्यक्ति हमें इस पावन वर्ष पर मिले वह ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है आप सब की तरफ से सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए सोमदत्त जी को वंदन करते हुए आज के जो बताया गया आराध्य देव पूज्य महाराज जी को आज यह आराधन महोत्सव पर वंदन करते हुए और परम शिव जो यहाँ आराध्य देव के बीच रीत से हमारे बीच में विराजमानी है उनको वंदन करते हुए अब शांति पाठ होगा ओम पू मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमाय पूर्ण मेंवा शांति शांति शांति हरि ओम ीप्यो नमः हरि ओम